विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी यह हिंदू माता है पुत्र की पत्नी घर में आती है वह माता के दृष्टि में अपनी पुत्री के समान आती है और उसने उस पुत्री का स्थान ले लिया है जो विवाहित होकर अपनी माता के घर से अन्यत्र चली गई है उसे घर की सम्राज्ञी माता की आज्ञा के अनुसार चलना आवश्यक है यद्यपि संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के कारण मेरे लिए विवाह करना निषिद्ध है परंतु फिर भी कल्पना कीजिए यदि मैं विवाह कर सकता और यदि मेरी पत्नी मेरी माता को किसी कारण अप्रसन्न रखती तो ऐसी पत्नी से मुझे बड़ी ग्लानी होती क्यों क्या मैं अपनी माता की पूजा नहीं करता फिर पुत्रवधु माता की पूजा क्यों न करे? मैं जिसके आराधना करता हूँ वह भी उसकी आराधना क्यों न करें उसे क्या अधिकार है कि मेरे सिर पर चढ़ मेरी माता पर शासन करें उसको अपने अस्तित्व की निष्पत्ति होने तक प्रतीक्षा करनी होगी और वह वस्तु जो नारित्व को पूर्ण करने के लिए तथा नारी को नारी बनाने के लिए अपेक्षित है मातृत्व है, मातृपद प्राप्त होने तक उसे अपेक्षा करनी चाहिए तदुपरांत उसे उस पद का अधिकार प्राप्त होगा हिंदू संस्कृति के अनुसार स्त्री जीवन का एक महान उद्देश्य माता का गौरव पद प्राप्त करना ही है किंतु अरे कितना अंतर है कितना अंतर है मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी और व्रत रखा था कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो भारत में माता पिता प्रत्येक बालक के जन्म के लिए ईश्वर से प्रार्थना याचना करते हैं आर्य की परिभाषा लिखते हुए हमारे स्मृतिकार मनु कहते हैं वही संतान आर्य है जो प्रार्थना के द्वारा जन्म लेती है बिना प्रार्थना के उत्पन्न प्रत्येक संतान मानव अधर्म से उत्पन्न संतान है प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए इस प्रकार की संतानों से इस संसार में अधिक क्या आशा की जा सकती है जो अभिशापों के साथ जन्म लेते हैं जो दुर्बलता के एक क्षण में संसार में इसलिए सरग आते हैं कि उससे बचना संभव नहीं था अमेरिका की माताओं इस पर जरा विचार कीजिए हृदय के अंतस्तर से जरा सोचिए क्या आप सचमुच नारी होना चाहती हैं इसमें किसी जाति या किसी देश का प्रश्न नहीं इसी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव की मिथ्या गर्व का स्थान नहीं इस क्षणमंग जीवन में इस दुख एवं संतापपूर्ण संसार में गर्व करने का साहस भला कौन कर सकता है ईश्वर की अनंत शक्तियों के समक्ष मानव कितना तुच्छ है आप सबसे इस रात्रि को मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्या आप अपनी संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करती हैं क्या आप माता होने के लिए कृतज्ञ हैं क्या आप यह समझते हैं कि मातृत्व तो प्राप्त करके आप पावित्रपूर्ण गौरव को प्राप्त करती हैं आप अपना हृदय टटोलें और पूछें यदि नहीं तो आपका विवाह मिथ्या है आपका नारित्व तो मिथ्या है और आपकी शिक्षा एक ठकोसला है और यदि आपके बच्चे प्रार्थना के बिना जन्म लेते हैं तो वे संसार के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे